श्री राम कृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद ठाकुर के के एक एक अपने इस प्रिय मानस पुत्र के साथ वहां गए वहां भजन आदि हो जाने के उपरांत भोजन की व्यवस्था हुई गृह स्वामी अपने सगे संबंधियों के आदर सत्कार में अत्यंत व्यस्त रहने के कारण ठाकुर की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे यह देख ठाकुर साहस्य राखाल से बोले कहाँ कोई पूछने भी तो नहीं आ रहा है रे संभ्रांत कुल में जन्मे राखाल ऐसे व्यवहार से अपमान का अनुभव करते हुए नाराजगी के साथ बोले महाराज चलिए लौट चले परंतु ठाकुर के लिए मान और अपमान दोनों ही समान थे उन्होंने हंसते हुए कहा अरे ठहर गाड़ी भाड़े के तीन रुपये दो आने कौन देगा ताव दिखाने से ही नहीं होता पैसे तो है नहीं और खोखला ताव फिर इतनी रात गए भोजन कहाँ होगा कोई उपाय न देख राकाल चुपचाप बैठे रहे कुछ देर बाद बुलावा आया अंदर जाने पर पता चला कि बैठने की जगह पहले ही भर चुकी है अतः ठाकुर के लिए बड़ी मुश्किल से एक गंदी सी जगह पर बैठने की व्यवस्था हुई भोजन के बाद दक्षिणेश्वर लौटते समय रास्ते में उन्होंने राखाल को समझाया कि लोग कभी समझा किश साधु के साथ यथोचित व्यवहार नहीं कर पाते फिर भी साधु को उनके दोष की ओर ध्यान न देकर उनके कल्याण की ही कामना करनी चाहिए बिना कुछ खाए चले जाने से गृहस्थ का अमंगल होता है साधु के लिए ऐसा करना उचित नहीं कम से कम एक गिलास जल मांगकर पी लेना चाहिए उन लोग उन दिनों वहाँ आने वाले भक्तगण जब ध्यान में मग्न रहते तथा अपनी अनुभूतियों के बारे में ठाकुर को बतलाते थे यह सुन सुनकर राखाल की भी इच्छा हुई कि उन्हें भी ऐसी ही अनुभूतियाँ हों एक दिन ठाकुर के शरीर में तेल मलते समय उन्होंने इस विषय में ठाकुर से कहा उन्हें सहमत न होते देख वे बारंबार अनुरोध करने लगे इस अवांछित आग्रह को विराम देने के लिए ठाकुर ने एक ऐसी मर्मभेदी बात कह दी कि राखाल तुरंत ही दक्षिणेश्वर छोड़कर चल दिए परंतु उद्यान का द्वार पार करते ही मानव उनके दोनों पर शिथिल पड़ गए विस्मित होकर वे वहीं बैठ गए इतने में रामलाल दादा ने ठाकुर के पास से आकर उन्हें पुकारा फलस्वरूप उन्हें लौटना पड़ा ठाकुर इस पर हंसते हुए बोले क्यों घेरा छोड़कर जा सके क्या उसी दिन संध्या समय वे उन्हें पुनः सांत्वना देते हुए बोले तो गुस्सा हो गया था ना तू गुस्सा हो गया था न तुझे गुस्सा क्यों दिलाया इसमें मतलब है जिससे औषधि ठीक ठीक काम करे प्हा बढ़ने पर मनसा की पत्ती आदि देनी पड़ती है और एक बार राखाल दक्षिणेश्वर से चले जाने को उद्यत हुए थे इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए ठाकुर ने उनसे अधरसेन के मकान पर कहा था यहाँ सावन का पानी नहीं है सावन का पानी जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी के साथ निकल भी जाता है यहाँ पाताल भेजी शिव है स्थापित किए हुए शिव नहीं है तेरे गुस्से में दक्षिणेश्वर से चले जाने पर मैंने माँ से कहा था माँ इसका अपराध न लेना कुछ दिन बाद ही दक्षिणेश्वर में ठाकुर की चरण सेवा करते हुए राखाल अंतर अंतर्राज्य में डूबकर कर बाह्य संघा खो बैठे ठाकुर ने बाद में भक्तों को वह स्थान दिखाते हुए कहा यहीं पर बैठ दबाते हुए राखाल को पहली बार बारा हुई थी एक भागवत का पंडित इसी कमरे में बैठकर भागवत की कथा कह रहा था। उन बातों को सुनते हुए राखाल बीच बीच में सिहर उठने लगा फिर बिल्कुल स्थिर हो गया ठाकुर की कृपा से बहुप्राथित अलौकिक अनुभूति प्राप्त होने के बाद भी राखाल के मन में एक प्रकार की अतृप्ति रह गई थी वे चाहते थे कि इच्छा मात्र से ही भगवत भाव में विभोर होकर दिव्य प्रकार के दर्शनादि में डूब डूब रहे दूब रह सके। जब दूसरों के ऐसा होता है तो उसको क्यों नहीं हो अतः एक दिन उन्होंने ठाकुर से कहा कहां, मुझे तो उन लोगों के समान कोई दर्शनादि नहीं होते ठाकुर ने कहा थोड़ा नियमित रूप से जब ध्यान करने पर वैसे दर्शन होते हैं ठाकुर की बात सुनकर राखाल परंतु प्रारंभिक अवस्था में में उसमें रस मिलने के कारण साधना थोड़ी आ गई। ठाकुर ने उस ओर कर कहा, खूब जीत चाहिए तभी साधना हो पाती है तत्पश्चात अनन्य साधक राखाल एक दिन ठाकुर के साथ काली मंदिर में गए ठाकुर के गर्भ मंदिर में बैठ जाने पर स्वयं सभा मंडप में बैठकर कर जप करते हुए उन्होंने देखा कि गर्भ मंदिर एक दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा है और धीरे धीरे वह स्निग्ध ज्योति मंदिर के द्वार से निकलकर कर उन्हीं की ओर बढ़ी चली आ रही है भीत चकित राखाल आसन छोड़कर तेजी से ठाकुर के कमरे में चले गए ठाकुर अपने कमरे में लौटने के बाद सारी घटना सुनकर बोले तू कहा करता है न कि तुझे दर्शन आदि नहीं होते और इधर दर्शन होने पर डर कर भाग जाता है फिर क्या करेगा बता एक और दिन राखाल सभा मंडप में ध्यान बैठे थे उसी समय ठाकुर ने आकर कहा यह ले अपना मंत्र और यह देख अपना इष्ट सचमुच ही राखाल उसी क्षण मंत्र तथा मूर्ति के दर्शन पाकर आनंद सागर में उतराने लगे और एक दिन बहुत प्रयास करने पर भी अपने मन को एकाग्र कर पाने में असफल हो राखाल विषन्न होकर अपने दुर्भाग्य के लिए स्वयं को धिकारते हुए आसन से उठ खड़े हुए ठीक उसी समय ठाकुर वहां आए और उनसे एकदम आसन से उठ खड़े होने का कारण पूछा सब सुन लेने के बाद धीरे धीरे कुछ बोलते हुए उन्होंने राखाल की जीवा पर तीन रेखाएं खींच दी साथ ही राखाल के हृदय में शांति का निर्झर प्रवाहित होने लगा